भगवान शिव के स्वरूपों का वर्णन दूसरे मनुष्य के समान आकार वाले थे और फिर मृग तथा मेघ के सदृश्य मुख से समन्वित थे कुछ केवल कवंद ही थे जिनके मुख नहीं थे कुछ बिना हाथों वाले और कुछ बहुत हाथों वाले से युक्त थे उनके कुछ सर्प के सदृश्य आकार वाले थे और दूसरे कर्कलाश के जैसे मुख से संयुक्त थे कुछ मत्स्य के सदृश मुख से युक्त थे और कुछ ग्राहक के मुख वाले थे कुछ बहुत छोटे बहुत कुछ बड़े वाले तथा कुछ क्रश थे कुछ ऐसे थे जिनके चार पैर थे कुछ आठ पैरों से युक्त और कुछ तीन एवं दो पैरों वाले थे कुछ एक ही पैर वाले थे और कुछ बहुत अधिक हाथों वाले से कुछ यक्ष तथा किम पुरुषों के समा� कुछ पंखों से संयुक्त थे, कुछ लंबे उधर, तो महान उधर से संयुक्त थे, कुछ ऐसे थे जिनके उधर दीर्घ थे तथा इस्तूल केसों से समन्वित एवं कुछ बहुत कानों वाले तथा कुछ बिना ही कानों वाले थे, कुछ उनमें ऐसे थे जिनके इस्तूल अधर थे तो कुछ बिना ही कानों वाले थे, कुछ उनमें ऐसे थे जिनके इस्� और कुछ दूसरे बड़ी लंबी दाढ़ी मूछों वाले थे। हे विप्रों, सभी और चौदह भुवनों में जो प्राणधारी थे, उनके रूप की समानता को प्राप्त हुए थे। इस भवन में कोई भी जंतु अथवा स्थावर या जंगम नहीं था, जिनके समान भगवान शंकर के गण उत्पन्न ना हुए हों, वे सब हिंदी पालखग परिग और तोमरों से समन्व त्रिशूलो से कपालों से शक्तियों से दोत्रों से छुरियों से ईर्षागरों से यष्टियों से त्रकंडकों से पासों से परशुओं से बाणों से और कोट दंडों से महान भीषण थे सभी महान बलवाले और जटा और चंद्रकाल से युक्त थे कुछ मार्ग के रूप से वाहन से और भूषणों कुदले जटा अर्धचंद्र और सुभ्रांसीव और और कुछ ऐसे ही थे जैसे रुद्र देव ही हों में कुछ तो अपने सुंदर रूप से तथा मोहने वाले स्वरूप से काम देव के तुल्ले थे आकाश में चरण करने वाले थे और सभी स्वतंत्रता से गमन करने वाले थे उनमें कुछ नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले थे तो कुछ सुकल और लोहे थे कुछ आधे पीत आधे रक्त आधे भाग में � कुछ कृष्ण तथा पीत वर्ण से युक्त थे तथा कतिपय अर्ध कृष्ण और शुक्ल वर्ण से रंजित थे एक ही वर्ण वाले कतिपय दो वर्णों से संयुक्त तथा दूसरे तीन वर्णों से समन्वित थे कुछ चार पांच और छह वादन करने वाले थे जिनमें कुछ डंडिम पट्टा संख्वेरी आनक्षकहल गोमुख मंडुक झरझरी जर जर समर्दल बीड़ा तंत्री पंच तंत्री शकर और दरदर कुंड रसातल तल्लेकाओं को वादन करते हुए सभी गण बार-बार हंसने वाले थे। वे सब बराह की ओर मुख वाले होते हुए स्थित हो गए। उन सबसे ब्रखवत धज भगवान सर्व ने कहा, इन बराह के गणों का विहनन कर दो। ये निश्चय ही अपने किरूर कर्मों द्वारा, किरूर दृष्टि से, क महान वाले थे। इसके अनंतर वे सब गण अनेक आकार वाले और नाना श्रेष्ठ आयुधों से समन्वित थे। उन क्रूर दिखलाई देने वालों ने बराह के गणों के साथ युद्ध किया था। ये सभी आकाश में संचरण करने वाले थे। उन्होंने जल से कूण तीनों जगतों का परित्याग करके दोनों पक्ष के गण आकाश में ही युद्ध कर रहे थे। इसके प्रथमों ने बराह के गणों को एक चन्द्र में महान बाईयो जिस तरह से मेघों को हटा देती हैं और विनष्ट कर दिया करता है वैसे ही महान बल के रखने वाले सभी बराह के जाने पर बराह ने चिंतन किया था कि वह क्या पहले और क्या पीछे व्रत उपस्थित हुआ है उसके उपरांत चिंतन करते हुए उसके हृदय में भगवान जना� इसके अनंतर उस समय में देह का परित्याग करने के लिए महान बलिसाली ने नरसिंह को दानों के अग्रभाग के घातों से विभक्त कर दिया था। सर्वभावन भरग ने मध्य में दो भागों में कर दिया था। नरसिंह के दो भागों में विभक्त होने पर उसके नर भाग से नर ही उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूप महान ऋषि था। उस वह महान तेज वाले महामुनि जनार्दन हो गए थे नर और नारायण दोनों महतीमति वाले इस दृष्टि के हेतु हो गए थे उन दोनों का प्रभाव बहुत ही दुर्दर्श था और शास्त्र में वेद और तपों में सब उनका प्रभाव सहन करने के योग्य नहीं था मत्स्य मूर्ति रक्षक के स्वरूप वाली नौका में उन दोनों को निर्धारित किया था और फिर वराह हरि देव सर्व के समीप में प्राप्त हुए थे मुझे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए बप्पू का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। यह पूर्व में मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसी के अनुसार यह समुद्यम किया जा रहा है। वह समुद्यम भगवान हरि के द्वारा, संभू के द्वारा और ब्रह्म के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भलीभांति चिंतन करके उस समय में परम आप मुझे परित्याग कर दो, मैं बिना किसी संशय के इस महादेव आप मुझे शरीर का त्याग नहीं करूंगा। यह मेरे शरीर का ज्ञात समस्त जगतों के और देवों के तथा रत्तों के हित के संपादन करने के ही लिए हैं। मेरे देह के प्रतिकों के समूहों से यज्ञ का युक्त प्रकल्पित करके ही महाभाग्य, अलग-अलग सामित्र के सहित श्र तीन पुत्रों के द्वारा भी उनका जगत के हित के लिए निवंद करें इस जगत से परिपूर्ण को सुब्रत घोर और कनक से रक्षा करो यज्ञ से देव और प्रग्या यज्ञ से यन्न नियोगी यह सभी कुछ यज्ञ से ही सदा होने वाला है यह सब जगत यज्ञों से परिपूर्ण है मालिनी समुद्पन हुई पुत्र तथा भली भांति रक्षण करेगी जिस समय मे� तभी इसका बद करेगी जिस वराह के रूप से उसी समय में उसका उद्धार करूंगा तब आपका पुत्र अपने शरीर को कृतकृत्य अर्थात सफल समझकर उसका त्याग कर देगा इस प्रकार से यज्ञ वराह के कहे जाने पर जो के बलवान थे एक महान तेज जो ज्वालाओं की महालाओं से दीप्त था महाकाल था वह तेज करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान था और महान अद्भुत था वह उस समय में बराहा के शरीर से निकलकर भगवान श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर गया था। हे दोजों, उन भगवान विष्णु में बराहा के तेज से प्रवेश होने पर, फिर भगवान श्री हरि ने सुब्रत कनक और गोहर से तेज से प्रवेश होने पर, फिर भगवान हरि ने सुब्रत कनक और गोहर आदान कर लिया था। उनके श जालाओं की माला से अत्यधिक दीप्त हो गया था वह भगवान श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर गया जैसे उनका पिता को ठीक वैसे ही प्रविष्ट हो गया था इसके अनंतर भगवान श्री हरि ब्रह्मा और महादेव बराह के उस वचन की प्रतिज्ञा करके और बार-बार ओम यह कहा था ओम यह सुकृति के लिए प्रयुक्त होता है उनके शरीर के परित्याग करने में उत्तम यत्न किया था उसके उपरांत सर्प के तुंड के प्रहारों से कुछ के मध्य में बरासे शरीर का भेदन करके उसे जल में गिरा दिया था उसका प्रथम पतन करके उसी भाति सुब्रत कनक और घोर को कंठ भाग में भेदन कर करके हनन कर दिया था प्राणों के परित्याग कर देने वाले वे सब महार्णव के जल में गिर गए थे जल में पात करने के अवसर में घोर ब्रह्मा विष्णु तथा श्री हरि फिर समागत होकर सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतन करने रहे थे। उस अवसर पर हरि के समस्त गण भर के समीप में समागत हो गए थे। वे महाभाग चार भागों में बेवज़्ज़त होकर उपस्थित हुए थे। हे दोजसत्तमो, वे प्रथम छठ्तीस सहस्र थे, वहाँ पर एक भाग में सोलह सहस्र स्थापित हुए थ जो निश्चित रूप से अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले, वे जटाजूतों में चंद्रमा के अर्धभाग के द्वारा विभूषित हुए थे, वे सभी संपूर्ण ऐश्वर्य से समन्वित थे और ध्यान में तत्पर हो रहे थे, वे सब योगी थे तथा मद मध्मात्सर्य दंब और अहंकार से रहित थे, उनके समस्त काप छीन हो गए थे और महान भाग वाले भगवान उन्होंने परिग्रह रोक की कभी भी आकांक्षा नहीं की थी वे सभी संसार से विमुक्त थे और योग से तत्पर योगी थे